श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड पैंतीसवां अध्याय शाम्ब द्वारा कालनाभ दैत्य का बहुलाश्व बोले मुने आश्चर्य है प्रद्युम्न कुमार ने बड़ा अद्भुत युद्ध किया महादैत्य ब्रिक के मारे जाने पर फिर उस सम्रांगण में क्या हुआ नारद जी ने कहा राजन वृक को मारा गया देख महान असुर कालनाभ बार बार धनुष टंकारता हुआ स्वर पर चढ़कर रणभूमि में आया उस असुर ने सम्रांगण में अक्रूर को बीस गदा को गद को दस अर्जुन को दस सात्यकी को पाँच कृतवर्मा को दस प्रद्युम्न को सौ अनिरुद्ध को बीस दीप्तमान को पाँच और शाम्ब को सौ बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया उसके बाणों की चोट से दो घड़ी के लिए वे सभी वीर व्याकुल हो गए उन सबके घोड़े भी मारे गए तथा रथ रणभूमि में चूर चूर हो गए उसके हाथ की फुर्ती देखकर रुक्मणी नंदन प्रसन्न हो गए उन्होंने काल नाग को सम्रांगण में साध हुआ देकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की तत्पश्चात प्रद्युम्न ने अपना धनुष लेकर उस पर एक बाण रखा कोदंड से छूटे हुए उस बाण ने उस दैत्य के विशाल का को ऊपर उठाकर लाख योजन दूर स्वर्गलोक की सीमा तक ले जाकर घुमाते हुए आकाश से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र में गिरा दिया दस पचास साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने दूसरे बाण का संधान किया उस बाढ़ ने भी महाबली कालनाभ को ऊपर ले जाकर घुमाते हुए बलपूर्वक चंद्रावतीपुरी में पटक दिया वहां गिरने पर कालनाभ के मन में कुछ घबराहट हुई वह देते रात लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर पुनः रणभूमि में आ पहुंचा और यादव सेना का विनाश करने लगा से से हाथी रथ घोड़े और पैदल वीरों को को वह बड़े से उसी प्रकार धराशायी करने लगा जैसे आंधी को गिरा देती है किन्हीं को दोनों हाथों से उठाकर वह बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था राजन वे आकाश से पृथ्वी पर वर्षा के ओलों की भांति गिरते थे तब जामवती कुमार साम गदा लेकर महान असुर कालनाभ के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई रणमंडल के भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा वे दोनों ही गदाएँ आग की चिंगारियां छोड़ती हुई परस्पर ठकरा चूर चूर हो गई फिर वे दोनों वीर दूसरी गदाएँ लेकर युद्ध के लिए खड़े हुए उस समय कालनाभ ने जाम्वती कुमार सांब से कहा मैं एक प्रहार से ही तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ इसमें संशय नहीं है तब उस रणभूमि में सांब बोले पहले तुम तो मेरे ऊपर प्रहार करो तब कालनाभ ने सांब के मस्तक पर गधा से चोट की किंतु जामवती नंदन सांब ने गधा के ऊपर गधा रोक ली और अपनी गधा से कालनाभ दैत्य की छाती में आघात किया उस गधा की चोट से दैत्य की छाती फट गई और वह मुंह से रक्त बमन करता हुआ प्राण सुन्य हो बद्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा नरेश्वर तब तो जय जयकार होने लगी और सत्पुरुष सांब को साधीवाद देने लगे देवताओं और मनुष्यों की ध्वधुवियाँ एक साथ ही बच उठी देवता लोग सांब की सेना के ऊपर फूल बरसाने लगे विद्याधरिया नाचने लगी और गंधर्वगण गंधर्व सानंद गीत गाने लगे इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में कालनाभ दैत्य का वध नामक पैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ